नमस्कार मित्रों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज की कहानी का शीर्षक है क्या अगले साल और लेखिका हैं गुगुती बासुती उस वर्ष उसकी दीदी की मृत्यु हो गई थी वो बहुत परेशान हताश और अकेला महसूस करती थी उसे सोचों में खोया देख उसकी छ और तीन वर्ष की बेटियां उसे उदासी से बाहर निकालने की कोशिश करती थीं बड़ी को तो पता था कि माँ को मौसी की याद आ रही है वो मृत्यु को कुछ कुछ समझ पा रही थी बड़ी ने छोटी बहना को भी समझा दिया जैसे मैं तुम्हारी दीदी हूँ तुम्हें प्यार करती हूँ तुम्हारा ध्यान रखती हूं वैसे ही मौसी भी माँ की दीदी हैं। वे मर गई हैं मर जाना माने ऐसे सो जाना कि कभी नहीं उठ पाना बहन पूछती अगर उन्हें हिलाए तो अगर उनके ऊपर पानी डाल दें तो अगर उन्हें गुदगुदी करें तो दीदी समझाती नहीं वे कभी नहीं उठेंगे यूं ही बच्चियां माँ के साथ रहकर उसकी पीड़ा को समझकर महसूस कर मृत्यु को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी दिन गुजरते गए बड़ी बिटिया का जन्मदिन आने वाला था उस वर्ष मां को अपने जन्मदिन की कोई भी तैयारी ना करते देख उसका माथा ठनका पहले तो सोचा कि माँ और बाबा शायद कोई विस्मयकारी गुप्त योजना बना रहे हैं परंतु फिर लगा अगर ऐसा होता तो कुछ भनक तो उसे भी लगती वो माँ से इस विषय में पूछने ही वाली थी कि एक दिन माँ ने बहुत उदास होकर उससे पूछा गुड़िया यदि इस वर्ष तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाए तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कुछ पल माँ को ध्यान से देखकर उसने पूछा क्यों माँ क्यों नहीं मनाएंगे माँ बोली बेटा तुम जानती हो मौसी नहीं रही ना एक वर्ष तक हम कोई त्योहार नहीं मनाएंगे कोई पार्टी नहीं करेंगे क्यों माँ क्या इसलिए कि तुम तो उदास हो माँ ने कहा हाँ इसीलिए बिटिया ने पूछा तो क्या अब हम कभी पार्टी नहीं करेंगे माँ बोली ना बेटा ऐसा नहीं है हम अगले साल से पार्टी भी करेंगे त्योहार भी मनाएंगे क्यों माँ क्या अगले साल आप मौसी को भूल जाओगी क्या अगले साल आप उनको याद कर दुखी नहीं होगी बिटिया का ये गहरा प्रश्न सुन माँ को अपनी समझ पर आश्चर्य और बिटिया के जीवन दर्शन से भरे प्रश्न पर गर्व हुआ वह बोली तुम ठीक कह रही हो अगले साल क्या मौसी को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी परंतु हर वर्ष तुम दोनों बच्चों के जन्मदिन व अन्य त्योहार भी मनाती रहूंगी इस वर्ष भी मनाऊंगी हम मौसी को भी उनके हर जन्मदिन पर याद करते रहेंगे इससे पहले कि वह बिटिया को चूमती बिटिया ही माँ के गाल को चूमकर बोली माँ रोना मत हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और बहन का हाथ पकड़कर खेलने चली गई